आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने किशोर पारी किशोर जी को मंच संभालते हुए देखा था लेकिन अभी हम लोग उन्हें कविता पाठ करते हुए भी सुनेंगे और राखी के ऊपर बहुत ही सुंदर गीत वो प्रस्तुत करेंगे आज के इस एपिसोड में और इसके साथ ही आशा जी आंखों पर एक पेश करने वाली है और इसके साथ ही योगेश्वर जी भी बहुत ही अच्छा परंपरा निर्वाह करेंगे इस पर एक गीत वो रखेंगे उसके साथ ही रमेश जी को भी सुनेंगे और साथ ही साथ सत्येंद्र सिंह जी भी अपनी कुछ विशेष स्लोगन्स लेकर आपके बीच में आएंगे वो भी हमें सुनाएंगे इन सभी कवियों को किशोर पारी किशोर जी को आशा जी को योगेश्वर जी को और रामेश्वर जी और सत्येंद्र जी को हम आज के इस एपिसोड में सुनेंगे बहुत ही मजा आएगा बहुत ही वैरायटी ऑफ चीजें आप सुन पाएंगे आज के इस एपिसोड में तो चलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ और सुनेंगे संस्कार के बढ़ते चरण में किशोर पारी किशोर जी को आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर संस्कार के बढ़ते चरण सुनते रहो मुस्कराते रहो धन्यवाद मित्रों मैं जो विमर्श की बात कर रहा था कविता की बात कर रहा था मैं दो पंक्तियां मैं कविता नहीं पढ़ूंगा मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूं दो शेर मेरे एक मित्र के उधार लेकर के आपसे निवेदन करना चाहता हूं वो कहते हैं कि जमाना था कि मेरे घर में दस्तरखान खान था जमाना था कि मेरे घर में दस्तर खान था मगर मैं होटलों में आजकल रोटी बनाता हूं जमाना था कि मेरे घर में दस्तरखान खान बिस्ता था मगर मैं लौ में आजकल रोटी बनाता हूं और जो शीशा दिल का तोड़ा था मोहब्बत में कभी तूने उसी शीशे को पिघलाकर उसी, उसी शीशे को पिघला कर तेरी चूड़ी बनाता हूं और घुटन अहले सियासत की कभी घर में न घर कर ले घुटन अहले सियासत की कहीं घर में न घर कर ले हर एक दीवार में छोटी सी एक खिड़की बनाता हूँ मतलब कि ये जो साहित्यकार लोग हैं ये पत्रकार लोग हैं आप जैसे समाज चेता और धर्मगुरु लोग हैं वो अपने काम के माध्यम से दीवार में छोटी छोटी खिड़कियां बनाने का काम करते हैं ताकि आम आदमी को ताजा हवा का झोंका मिल सके कविता का यही काम होता है मित्रों में आपसे निवेदन करूं कि हमारे बीच में देश का एक शिष्ट और विशिष्ट कवि विराजे हुए हैं जो जितना अच्छे संचालक हैं देश के कवि सम्मेलनों के उतने ही अच्छे कवि भी हैं राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ एक नाम किशोर पारिक जिन्हें किसी परिचय का किशोर भाई मोहताज नहीं पूरा हिंदुस्तान बहुत लाड़ और प्यार से बहुत सम्मान से इन्हें सुनता है एक बार आपकी जोरदार तालियां किशोर पारिक को बुलाएं आइए किशोर भाई बहुत बहुत आभार दिनेश भाई इतने बढ़िया गीतों के बाद निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती लेकिन मुझे विश्वास है मैं अपनी बहनों और भाइयों के साथ बैठा हूँ और परिवार में जो कुछ सुनाऊँगा एक किशोर हूँ नाम वैसे भी आप देख रहे होंगे कभी इनके बीच में कभी उनके बीच में जहाँ जगह मिलती है बच्चे को जाके बैठ जाता है प्यार स्नेह दुलार यहाँ जगह नहीं मिलती आपके बीच में भी आके बैठ जाता और मैं अक्सर कहता हूँ अपने लिए कि चाहे बुढ़ापा घेर ले फिलदा ब्लैंक्स हुए कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर मैं किशोर हूं उम्र भर रहना मुझे किशोर बहुत खूबसूरत माहौल और असमंजस में कि क्या सुनाऊं लेकिन एक मैं गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं अभी हमारे बहुत सारे पर्व गए हैं रक्षाबंधन गया बहने बैठी हुई है आ, हमारा स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी बहुत सारे पर्व गए हैं बस उसी की भूमिका में मैं एक रक्षाबंधन का गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं रक्षाबंधन के माध्यम से देखिए मैंने क्या क्या कहने का प्रयास किया है समय की सीमा मेरे साथ भी है इसलिए पूरा एक गीत आपके बीच में रखूंगा लेकिन उसके पहले अभी पिछले दिनों आदरणीय जोगेश्वर जी हमारे यहाँ बीच विराजमान है इनके साथ मुझे पिलानी झुंझुनू जाने का अवसर मिला तो वहाँ मैं हमारा शेखावाटी क्षेत्र है पूरा आ, बलिदानी वीरों का क्षेत्र है कारगिल में बहुत सारे शहीद हुए इतफाक से राखी का वो पर्व था और मैं देखता हूं कि मलसीसर एक गांव वहां पर गजरात सिंह शहीद हुए हैं उनका उस दिन पूरे गांव की बेटियां उनको राखी बांधने आई और एक राखी उनकी जो बहन है सुमन कंवर वो राखी बांध रही थी बांधते बांधते रोने लगी वो जोर जोर से तो चार पंक्तियां सहसा ही मेरे मन से दिल से निकली वो बस इस गीत की भूमिका में उसके बाद में मैं गीत आपके समक्ष रखूंगा कि रक्षाबंधन पर मत बहना आंखों में जललाओ तुम रक्षाबंधन पर मत बहना आंखों में जललाओ तुम अरे अपने भैया की करनी पर थोड़ी तो इतराओ तुम अपने भैया की करनी पर थोड़ी तो इतराओ तुम माना देकर चला गया है वचन तुम्हें सुरक्षा का लेकिन इसने वचन निभाया भारत माँ की रक्षा का लेकिन इसने वचन निभाया भारत माँ की रक्षा का ऐसे बलिदानी भैया की यादों का यह पर्व है जोर से बोलो मेरी बहना इस भाई पर गर्व है इस भाई पर गर्व है बस मैं सीधी सीधी रक्षाबंधन का एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि पूरे देश में गीत गीत जाए। बस सीधा-सीधा रख रहा हूं कि मन में मधु मन में मधु थाल में अक्षत माथे पर रोली चंदन कच्चे धागे में बाधा बहनों ने पक्का बंधन कि मन में मधु थाल में अक्षत माथे पर रोली चंदन कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन तो राखी तो प्यारा बंधन है भाई जिसे समझता है राखी तो रिश्तों का चंदन जग में सदा महकता है प्रेम प्रीत के इस धागे को भैया कभी लजाना मत घर में अपनी बहनों के आंखों में आंसू लाना मत तो सोने की हो या चांदी की या धागे की हो राखी राखी ममता राखी समता संबंधों की ये राखी राखी का काचा धागा तो तोड़े से ना टूटेगा स्नेह प्रेम का यह अपनापन मरने पर ही छूटेगा स्नेह प्रेम का यह अपनापन मरने पर ही छूटेगा तो राखी तो दड़ता रिश्तों की धड़कन है या स्पंदन कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन मन में मधु थाल में अक्षत सीधी सीधी कविता पढ़ता हूँ कि गाँव में शहरों में पहले रिश्तों की पावन ज्योति थी हर घर की माँ बहने बेटी अपनी जैसी होती थी अब अबला का घर से बाहर जूही पाँव निकलता है भूखी नंगी आंखों में लालच का लहू टपकता है एक हाथ को आज यहाँ पर दूजे पर विश्वास नहीं खुद अपना ही हो जाए कब बेगाना आभास नहीं सम्मुख बसी अबोध बहन से दूर पड़ोसी कहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है उसी चांद को बहन मानकर कर लो उसका अभिनंदन कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंदन मन में मधु थाल में अक्षत माथे पर रोहली और रक्षा का मतलब यदि राखी का मतलब रक्षा है तो कुछ और रक्षा रक्षा का का संकल्प मैं आपसे चाहता हूं कि राखी का मतलब रक्षा है तो वृक्षों के बांधो तुम राखी का मतलब रक्षा है तो वृक्षों के बांधो तुम वरना जंगल हो जाएंगे कल तक इस धरती से गुम मूक परिंदों को सहलाओ रक्षा के इन धागो से आखे टक दूर भगाओ खगमृग बन के बागों से ऐसी राखी रचो बंधुअर खड़ा हिमालय गंगोत्री पर बांधो राखी गंगा गदगद हो जाए संकेतों में बांधो राखी झीलों और तलाओं को सैलाओ धरती माता के दर्द भरे इन गाँव को तो चौदह बरस विपिन में राखी रहे बांधते रघुनंदन कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन और अंतिम पंक्तियां पढ़ के बहन आशा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे गुरुद्वारे सब सब आपस में सब आपस में में बांधे बांधे राखी राखी धन कुबेर मुफलिस को बांधे भोली जनता को खाकी आओ हम सब मिलकर बांधे लोकतंत्र को अब राखी सैनिक सबसे पहले जाकर सरहद को बांधे राखी तो विक्रेता क्रेता को बांधे वैद्य बीमारों को आओ मिलकर राखी बांधे हम अपनी सरकारों को मुल्ला पंडित मन से बाधे अल्लाह और भगवान को संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को तो निश्चित यह राखी रोकेगी मां बहनों का वो कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन मन में मधु थाल में धन्यवाद बहुत बहुत समय की सीमा मैं बहन आशा जी को आमंत्रित शायद समय हो चुका है और हमारे दो तीन कवि और पढ़ने हैं तो मैं दो दो मिनट के लिए सबको बोलूँगी कि सिर्फ दो दो मिनट में अपनी एक प्रतिनिधि कविता पढ़कर विराम लें मैं बिना किसी भूमिका के एक छंद मुक्त कविता पढ़कर विराम लेती हूँ कि अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सकें इस खूबसूरत जहान को ही मेरी आँखें पर पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आंखें यह बहता लहू और यह सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आंखें मैं मैं शुक्रिया शुक्रिया मैं आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और अपनी एक छोटी सी प्रतिनिधि रचना रखे कुंडलिया छ कुंडलिया छंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर खत्म होता है नोट करिएगा यहां सब साधक बैठे हैं मेरे सामने मुझे पता है सवेरे साढ़े तीन चार बजे उठने वाले लोग हैं उन साधकों से ही उस विषय को जोड़ते हुए मैं मजाक से शुरू करके मैसेज पर जा रहा हूं देखिए सोरे मनवा चैन से करके प्रभु को याद सोरे मनवा चैन से करके प्रभु को याद और रात रात पर जाग कर मत कर तन बर्बाद मत कर तन बर्बाद व्यर्थ धूणी पर तप कर और आती जाती सांस निरंतर उसका जप कर और आगे देखिए मैसेज कि परधन परायधन परधन या परनार परायधन परनारी परधन या परनार डाल मत इन पर डोरे और कर सेवा के काम और फिर निर्वेश निर्वय दो दोषेर सुनिए केवल दो दोषेर परंपरा निर्वाह करेंगे अपना फर्ज निभाएंगे जो बातें खुद समझ ना पाए बच्चों को समझाएंगे परंपरा निर्वाह करेंगे अपना फर्ज निभाएंगे जो बातें खुद समझ ना पाए बच्चों को समझाएंगे और घर को आग लगाने वाले एक जरा सी बात समझ समझना उनको इतना मुश्किल क्यों घर को आग लगाने वाले खुद भी तो जल जाएंगे धन्यवाद जय भारत पूरा कल आ, मंदिर बन चुका है सिर्फ कलश आदरणीय रमेश खत्री साहब जो के निदेशक है हमारे माउंट आबू में आकाशवाणी केंद्र के जोरदार आपकी तालियों के बीच दो दो पंक्तियां खुजी तो। आदेश हुआ है तो एक छोटी सी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ बगैर किसी भूमिका के हम लगातार ढूंढते रहते हैं घर को इस रचना में भी घर को ढूंढने की कोशिश की गई है देखिएगा किससे पूछूं घर का पता किससे पूछूं घर का पता घर जिसमें खिलते थे हंसी के फूल अपनत्व की गंद लिए महकते थे घर जिसमें रिश्ते हजारों हज़ार अभिलाषाएं लिपटी थी बहती हवा हल्के हलके होले होले जैसे पंडित हरी प्रसाद चौरसिया की बजती थी बांसुरी बांसुरी की मधुर तान भी इसी घर में इसी चौहद्दी में लेती थी जन्म और परवान चढ़ती थी वह घर जिसमें फलते हमारे तुम्हारे मिलन के दिन रहना जैसे धरती आकाश का सपनीला संसार उन्हीं आंखों में जन्म थे सपनों के हजारों हजार वरक आँखों की कोरों में अलसाई पूर्वा से पूछता हूँ घर का पता आँखों की कोरों में अलसाई पूर्वा से पूछता हूँ घर का पता घर जिसमें असंख्य साँसों के असंख्य स्पर्श जी खोलकर बतियाने गपियाने का नई भाषा परिभाषा रचने का नए उत्साह उल्लास को जीवन में भरने का अपनत्व और स्नेह के सांचों में ढलने का भविष्य के सपनों में रंग भरने का अपूर्व साहस समेटे करवट लेता रहा उस घर का पता किससे पूछूं, उस घर का पता किससे पूछूं। बहुत बहुत आभार आपके धैर्य को नमन करता हुआ पूरा हमने एक घंटा दस बजे चार मिनट ऊपर हुए हैं क्षमा चाहते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी को जो कि वाइस प्रेसिडेंट आबू रोड हमारे इसके मैं चाहता हूं कि वो भी हाँ। आए और मंचासीन आदरणीय कविगण और सम्मानित श्रोतागण मैं कवि तो नहीं हूँ लेकिन लोगों के सानिध्य में रह के बहुत कुछ वो किया है तो अभी मैं एक पहले एक खास आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे गया तो देखा कि रेलवे स्टेशन पे एक वजन तौलने की मशीन थी और उस पर एक कुत्ता बैठा हुआ था तो मेरे मन में एक कौतूहल बस सवाल उठा कि देखें कि इसका क्या इसमें इसमें मैंने टिकट जो वो करने के लिए मैंने एक रुपये का सिक्का डाला तो वो टिकट बाहर आया तो उसमें एक तरफ कुत्ते का वजन था और दूसरी तरफ तो थी उसकी भाग्यलिपि तो उसकी भाग्यलिपि में क्या लिखा था उसमें लिखा था कि आपकी वाणी में चमत्कार आपकी वाणी में चमत्कार शक्ति दांतों में है आपकी वाणी में चमत्कार शक्ति दांतों में है और भारत का प्रजातंत्र आपके हाथों में है अब आदमी के एक सवाल आया कि ये चेचक के दाग हरगिज नहीं है गालिब जिस इंसान के चेचक के दाग थे उसने ये कहा कि ये चेचक के दाग हरगिज नहीं है गालिब देखा है आशिकों ने नजरें गड़ा गड़ा के ये वो दाग है एक प्रेसी की जो विष उसके बारे में एक ये है कि एक प्रेमी की विष जो है कि घर सपने में चली आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता घर सपने में चली आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता हम तुम्हारा पर्दा भी रह जा हमें दीदार हो जाता तुम्हारा पर्दा भी रह जाता घर सपने में चली आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता हमें दीदार हो जाता तुम्हारा पर्दा भी रह जाता एक शेर है डॉक्टर बशीर बद ने लिखा है वो मोहब्बत के शायर हैं लेकिन जंग पे एक शेर लिखा है तो उस जंग को किस तरह से कितनी मोहब्बत से लिखा है ये इसमें देखने वाली बात है कि दुश्मनी जम के करो कि दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश हो दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश हो कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो जब हमारे हाथ मिले तो एक उस पर है कि ये अशफाकुल्ला जी ने एक वो किया था अंग्रेज़ों के बारे में कि तुम शहर लूट कर भी महजब बने रहे तुम शहर लूट कर भी महजब मन सम्मानित तुम शहर लूट कर भी महजब बने रहे और हम बेकसूर थे तो हवालात में रहे शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे कि उम्र के इस बोझ का ढोना क्या है उम्र के इस बोझ का ढोना क्या है और सांस के सिक्कों का बाजार में खोना क्या है और जिस आदमी को अपने मुल्क से मोहब्बत है नहीं ऐसे इंसान का होना ना होना क्या है एक आखिरी है कि शहीद मुल्क का इतिहास गढ़ा करते हैं शहीद मुल्क का इतिहास गढ़ा करते हैं और बच्चे शहीदों की गाथाएँ पढ़ा करते हैं और फूल तो भगवान के चरणों में चाह करते हैं लेकिन भारत मां के में सदा शीश चढ़ा करते हैं क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी ने आखिरी में जो शब्द कहा बहुत ही अच्छा लगा सच्चे सपुज भारत माता के वो है जो शीश कटाते हैं शीश कटाते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को भी बहुत ही आनंद आया होगा आज के इस कवि मंच को सुनकर और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो बातें पसंद आई हो उन्हें वापस एक बार रिवाइज कर ले अपने मन से और उन अच्छी चीजों को नोट भी करके रखिए ताकि आपको समय आने पर उन चीजों को याद आ जाए और जल्दी से आप उन्हें पढ़कर अपने मन को फिर से चैनलाइज कर सके तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत फिर मुलाकात होगी अगले चरण में संस्कार के बढ़ते चरण में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी प्वाइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो ए, मेरे दिल दिल कहीं और चल उनकी दुनिया से दिल भर गया अब कोई चल गया तारे आशा के तारे न हो तुम से क्या फायदा जिसने दिल की कहीं जल गई सबूत दिल से हरा हो गया मेरे दिल गई और चल दिया फिर कोई चल दिया तेरे फिर कोई चल दिया रहा था किसी का जहा देखती रह गई ये रहा गंग्रहा आसमान कहीं और चल बमकी दुनिया से दिल भर गया ढूंढले अब कोई घर नया